पाठ पच्चीस प्रभु यीशु का जन्म सत्य प्रभु यीशु ही परमेश्वर के वायदे के अनुसार मुक्तिदाता है बाइबल आयत उसके एक पुत्र होगा और तुम उसका नाम यशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को पाप से बचाएगा मती एक इक्कीस परिचय पुराना नियम परमेश्वर के द्वारा जगत की उत्पत्ति से शुरू होता है किंतु मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया जिससे वह परमेश्वर से अलग हो गया तब परमेश्वर ने वायदा किया हुआ एक दिन वह मुक्तिदाता को भेजेगा जो फिर से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में समझौता कराएगा। किस प्रकार से परमेश्वर ने मुक्तिदाता के बारे में अपने वायदे को पूरा किया नया नियम हमें यह बताता है मलाकी तीन देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मारक को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा हाँ वाचा का वह दू जिसे तुम चाहते हो सुनो वह आता है सेनाओं के युवा की यही वचन है मला की अंतम भविष्यवक्ता था जो अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी करता था उसने परमेश्वर की ओर ऐसी आने वाले मुक्तिदाता के बारे में इसराइलियों को चिताया परमेश्वर ने पहले ही अपने आने वाले भविष्यवक्ता के बारे में बताया जो मुक्तिदाता का मार्ग तैयार करेगा लू का एक ग्यारह ऐसी सत्रह की प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दाईं ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया देकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया परन्तु स्वर्गदूत ने उससे कहा ये जकिया भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ले गयी है और तेरी पत्नी इली से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यू रखना और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाकरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से वह पवित्र आत्मा ऐसी परिपूर्ण हो जाएगा वो इसराइलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आगे नए मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे परमेश्वर ने पहले ही जकरिया के पुत्र यमुना के बारे में अपनी भविष्य वक्ता के द्वारा बता दिया था कुछ भी होने ऐसी पहले परमेश्वर उसे जानता है मुक्तिदाता समय परमेश्वर था युना मुक्तिदाता से पहले उसका मार्ग तैयार करने को आएगा लुका एक छब्बीस ऐसी इकतीस छठवे महीने में परमेश्वर की ओर से जेब्राहिल स्वर्गदूप गलील के नासरत नगर में कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के गाने के पुरुष से हुई थी उस कुमारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूप ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत न हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तू उसका नाम यीशु रखना यह सह ने पहले ही भविष्यवाणी की थी की मुक्तिदाता का जन्म कुमारी स्त्री के द्वारा होगा परमेश्वर ने मरियम को बताने भेजा कि परमेश्वर ने उसे मुक्तिदाता की माता होने के लिए चुना है परमेश्वर सर्वाधिकारी है उसने मरियम को चुना बच्चे का नाम यीशु रखा गया जिसका अर्थ है बचाने वाला और मुक्तिदाता है लू का एक बत्तीस ऐसी तैतीस वह महान होगा और परम का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के गराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंतनय होगा यशु ही परमेश्वर का पुत्र होगा यहाँ पर केवल एक ही परमेश्वर है जो तीन व्यक्ति में है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का पुत्र पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है वह दाऊद राजा का वंशज और सदा का राजा है यश है ने पहले ही बताया था की मुक्तिदाता दाऊद का वंशज होगा लूका एक चौतीस पैतीस मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह क्यों कर होगा मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रदान की सामर तुझ पर छाया करेगी इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा कुरी मरियम समझ नहीं पाई कि कैसे वह बच्चे को जन्म देगी पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है की परमेश्वर न कर सके चूंकि प्रभु यशु का पिता परमेश्वर था इसलिए उसका जन्म पाप रहित हुआ था मती एक एक इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली परमेश्वर ने अब्राहम और दाऊद दोनों से वायदा किया था की कि मुक्तिदाता उनके वंश का होगा परमेश्वर सदैव अपने वायदे पर कायम रहता है यशु मसीह भी कहलाए। मसीहकार तीन प्रकार से है भविष्यता प्रभु यीशु लोगों को पाप से और अनंत की सजा से बचाने का मार्ग बताएगा महान याजक पाप की सजा के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थी होगा राजा प्रभु यीशु राजा के समान सदा के लिए राज करेगा मत्ती एक अठारह से तेईस अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसके चुपके से त्याग देने की मंशा की जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्ग दूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा यूसुफ दाऊद की संतान तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने ऐसी मतदार क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा यह सब कुछ इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यता के द्वारा कहा था वह पूरा हो कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम एमान रखा जाएगा जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ मरियम की सगाई यूसुफ नाम के व्यक्ति से हो गई थी उसने रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोचा क्योंकि उसने सोचा मरियम किसी दूसरे आदमी के द्वारा गर्भवती हुई परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ को बताया मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई प्रभु यशु को अपने लोगों को पापों से बचाना था यशाए विश्वक्ता ने पहली भविष्यवाणी की थी की एक कुमारी स्त्री गर्भवती होगी और उसके एक पुत्र जन्म होगा जिसका नाम इमान होगा इमानुअल का अर्थ परमेश्वर स्वयं आदमी के रूप में जन्म लेगा और हमारे साथ धरती पर निवास करेगा लोकर दो एक ऐसी सात उन दिनों में अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कबीर सूर्या का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए तो यूसुफ इसी लिए की वह दाऊद के ग्रानी और वंश का था गलीर के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलेम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए उसके वहाँ रहते हुए उसने जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा तो क्यूँकी उनके लिए सराय में जगह न थी यूसुफ और मरियम जनगणना में भाग लेने के लिए नासर से दाऊ राजा के नगर बैतलम को गए बैतलम में मरियम ने बालक को जन्म दिया लू का दो आठ से दस और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों और चमका और भी बहुत डर गए तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा परमेश्वर के दूत ने इस रात में कुछ चरवाहों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया जो दाऊद के नगर बैतलम में हुआ था मती दो एक ऐसी छह हेरे राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व ऐसी कई जोशी यूशले आकर पूछने लगे की यूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यूरोम घबरा गया और उसने लोगों के साथ महाराजाओं और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलम में क्योंकि वैश्विकता के द्वारा यूँ ही लिखा है की है बैतलम जो यहूदा के देश में है तू तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा पूर्व से इसराइलियों के राजा की खोज करते हुए ज्ञानी जन यूसलेम में आये हेरुदेश वहाँ का राजा था उसने इसराइली विद्वानों से मसीह का जन्म होने के बारे में पता लगवाया उन्होंने राजा को जो मिका भविष्यता के अनुसार मसीह का जन्म बैतलम में होने के बारे में बताया मती दो तेरह से पंद्रह उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा उठ उस बालक को जो उसकी माता को लेकर मिस्र मिस को भाग जा और जब तक मैं तुझ ऐसी न कहूँ तब तक वहीं रहना क्योंकि हेरोदेश इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले वह रात ही कोट बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेश के मरने तक वही रहा इसीलिए कि यह वचन जो प्रभु ने भविष्य के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलवाया पूरा हुआ यूसुफ मरियम और बच्चे को लेकर मिस्र चला गया जिससे हेरोदे राजा बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके होशिय भविष्यता ने पहले इस घटना के बारे में बता दिया था व्याख्या परमेश्वर ने वायदे के मुताबिक मुक्तिदाता को भेजा नया नियम पुरानी नियम का पूर्तिकरण है परमेश्वर ने मुक्तिदाता के बारे में साफ साफ बताने के लिए पुराने नियम भविष्य वक्ताओं और नए नियमित स्वर्गदों का समाचार वाह के रूप में प्रयोग किया भविष्यवक्ताओं ने दूसरे भविष्य के द्वारा मुक्तिदाता का मार्ग तैयार करने के बारे में बताया भविष्यवक्ता यहूना था मुक्तिदाता तो अब्राह्म और दाऊद के वंश का होना था मुक्तिदाता का जन्म कुंवारी स्त्री के द्वारा होना था और मुक्तिदाता को बाद में मिश्र देश की ओर जाना था स्वर्गदूत ने मुक्तिदाता के स्वयं परमेश्वर होने के बारे में बताया वह परमेश्वर का पोत्र और सदा का राजा था उसका नाम यीशु होना था जिसका अर्थ बचाने वाला और मुक्तिदाता है प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पाप से बचाएगा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वायदे के अनुसार मुक्तिदाता है इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी